शिवपुराण रुद्र संहिदा वह सुवर्ण में अंड के रूप में ही बताने योग्य था उसका और कोई विशेष लक्षण लक्षित होता था वह दिव्य अंड अनेक वर्षों तक जल में ही स्थित रहा तदनंतर एक हजार वर्ष के बाद उस अंड के दो टुकड़े हो गए जल में स्थित हुआ वह अंड अजन्मा ब्रह्मा जी की उत्पत्ति का स्थान था और साक्षात महेश्वर के आघात से ही फूट दो भागों में बढ़ गया था उस अवस्था में उसका ऊपर स्थित हुआ सुवर्ण में कपाल बड़ी शोभा पाने लगा वही द्व्युलोक के रूप में प्रकट हुआ तथा जो दू... उसका दूसरा नीचे वाला कपाल था वही यह पांच लक्षणों से युक्त पृथ्वी है उस अंड से चतुर्मुख ब्रह्मा उत्पन्न हुए जिनकी कौसज्ञा है वे समस्त लोकों के सृष्टा हैं इस प्रकार वे भगवान महेश्वर ही अ और म इन त्रिविध रूपों में वर्णित हुए हैं इसी अभिप्राय से उन ज्योतिर्लिंग स्वरूप सदा शिव ने ओम ओम ऐसा कहा यह बात यजुर्वेद के श्रेष्ठ मंत्र कहते हैं यजुर्वेद के श्रेष्ठ मंत्रों का यह कथन सुनकर ऋचाओं और शाम मंत्रों ने भी हमसे आदरपूर्वक कहा हे हरे हे ब्रह्मण्ड यह बात ऐसी ही है इस तरह देवेश्वर शिव को जानकर श्रीहरि ने शक्ति सम्भूत मंत्रों द्वारा उत्तम एवं महान अभ्युदय से शोभित होने वाले उन महेश्वर देव का स्तमन किया इसी बीच में मेरे साथ विश्वपालक भगवान विष्णु ने एक और भी अद्भुत एवं सुंदर रूप देखा मुने वह रूप पाँच मुखों और दस भुजाओं से अलंकृत था उसकी कांति कर्पूर के समान गौर थी वह नाना प्रकार की छटाओं से छविमान और भाज भाँज के आभूषणों से विभूषित था उस परम उदार महापराक्रमी और महापुरुष के लक्षणों से संपन्न अत्यंत उत्कृष्ट रूप का दर्शन करके मैं और श्रीहरि दोनों कृतार्थ हो गए तत्पश्चात परमेश्वर भगवान महेश प्रसन्न हो अपने दिव्य शब्दमय रूप को प्रकट करके हंसते हुए खड़े हो गए अकार उनका मस्तक और आकार ललाट है एकार दाहिना और ई कार बाया नेत्र है उकार को उनका दाहिना और उकार को बाया कान बताया जाता है रिकार उन परमेश्वर का दाया कपोल है और रीकार बाया री और री ये उनकी नासिका के दोनों छिद्र हैं एकार उन सर्वव्यापी प्रभु का ऊपरी ओष्ठ है और ऐकार अधर, ओंकार तथा औकार ये दोनों क्रमशः उनकी ऊपर और नीचे की दो दंत पंक्तियाँ हैं अम और अह उन देवाधिदेव शूलधारी शिव के दोनों तालु हैं क आदि पांच अक्षर उनके दाहिने पांच हाथ हैं और च आदि पांच अक्षर बाएं पांच हाथ ट आदि और त आदि पांच पांच अक्षर उनके पैर हैं पकार पेट है फकार को दाहिना पार्श्व बताया जाता है और बकार को बाया पार्श्व भकार को कंधा कहते हैं मकार उन योगी महादेव शंभु का हृदय है यह से लेकर सा तक सात अक्षर शिव के शब्द में शरीर की सात धातुएं हैं हकार उनकी नाभि है और छकार उनके मैझ्य मुत्रेन्दी कहा गया है इस प्रकार निर्गुण एवं गुण स्वरूप परमात्मा के शब्दमय रूप को भगवती उमा के साथ देख मैं और श्रीहरी दोनों कितार्थ हो गए इस तरह शब्द ब्रह्म में शरीरधारी नहेश्वर शिव का दर्शन पाकर मेरे साथ हरि ने उन्हें प्रणाम किया और पुनः ऊपर की ओर देखा उस समय उन्हें पांच कलाओं से युक्त ओंकार जनित मंत्र का साक्षात्कार हुआ तत्पश्चात महादेव जी का ओम तत्वमसी यह महावाक्य दृष्टिगोचर हुआ जो परम उत्तम मंत्र रूप है तथा शुद्ध स्पटिक के समान निर्बल है फिर संपूर्ण धर्म और अर्थ का साधक तथा बुद्धिस्वरूप गायत्री नामक दूसरा महान तंत्र लक्षित हुआ जिसमें चौबीस अक्षर हैं तथा जो चारों पुरुषार्थ रूपी फल देने वाला है तत्पश्चात मृत्युंजय मंत्र फिर पंचाक्षर मंत्र तथा दक्षिणामूर्ति संयक चिंतामढ़ी मंत्र का साक्षात्कार हुआ इस प्रकार पांच मंत्रों की उपलब्धि करके भगवान श्री हरि उनका जप करने लगे तदनंतर ऋख यजुह और शाम ये जिनके रूप हैं जो ईशों के मुकुटमणि हैं ईशान हैं जो पुरातन पुरुष हैं जिनका हृदय अघोर अर्थात सौम्य है जो हृदय को प्रिय लगने वाले सर्वगृह्य सदा शिव हैं जिनके चरण वाम परम सुंदर हैं जो महान देवता हैं और महान सर्पराज को आभूषण के रूप में धारण करते हैं जिनके सभी ओर पैर और सभी ओर नेत्र हैं जो मुझ ब्रह्मा के भी अधिपति कल्याणकारी तथा सृष्टि पालन एवं संहार करने वाले हैं उन वरदायक सांब का मेरे साथ भगवान विष्णु ने प्रिय वचनों द्वारा संतुष्ट चित्त से स्तमन किया